देवी भागवत प्रथम स्कंध कैटभ ने कहा भैया मधु इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है उनमें अपार बल है वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती मेरी समस्या वही इस कार्य के कारण है उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है वही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटब का मन व्यस्त था अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बाग बीज सुनाई पड़ा सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो फिर उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए अन्न जल छोड़ दिया मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जो एक हजार वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटअप पर प्रसन्न हो गई उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया अतः आकाशवाणी होने लगी दैत्यों तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ शिक्षानुसार वर मांगो उसे मैं पूर्ण कर दूँ सूर्यजी कहते हैं इस प्रकार के आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटव ने कहा सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो आकाशवाणी हुई दैत्यों नेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी यह निश्चित है देवता और जानो किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे सूज्य कहते हैं देवी के जो वर देने पर मधु और कैटव को अत्यंत अभिमान हो गया अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे विजवरों कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायासी प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे मधु और कैटम में अपार बल था ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे सुब्रत तुम तो हमारे साथ युद्ध करो यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां इच्छा हो चले जाओ क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा मधु और कैतब की आवाज़ सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हुई उनका सारा समय तप में ही बीता था अतः अत्यंत सुरवीर मधु और कैटअप को देखकर उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं? उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगीं वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके